पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र तीन संगति जिन क्लेशों के दूर करने के लिए क्रिया योग बतलाया गया है वे क्लेश कौन से हैं यह अगले सूत्र में बतलाते हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा क्लेशा अविद्या, अविद्यास्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश क्लेश है अविद्यामिता राग द्वेष और अभिनवेश क्लेश है ये पाँचों रूप पीड़ा को उत्पन्न करते हैं और चित्त में वर्तमान रहते हुए संस्कार रूप गुणों के परिणाम को दृढ़ करते हैं इसलिए क्लेश नाम से कहे गए हैं ये पाँचों विपर्य अर्थात मिथ्या ज्ञान ही है क्योंकि उन सब का कारण अविद्या ही है टिप्पणी सूत्र अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश क्लेशों के ही सांख्य परिभाषा में क्रम से तमस मोह महामोह तामिस्र और अंधतामिश्र नामांतर है तमो मोहो महामोह तामिश्रो संयकः अविद्या सांख्य पंचपरवेशा सांख्ययोगेशति तमस अविद्या मोह अस्मिता महामोह राग तामिस्र द्वेष और अंधतामिश्र अभिनिवेश यह सांख्य और योग में पंच परवा अविद्या कही गई है ये तमस आदि अवांतर भेद से बासठ प्रकार के हैं जैसा कि सांख्य कारिका में बतलाया है भेद तमसो अष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोहः तामिश्रो अष्टादशा तथा भवंत्यंधतामिश्र तमस और मोह का आठ आठ प्रकार का भेद है महामोह दस प्रकार का है तामिश्र और अंधतामिश्र अठारह अठारह प्रकार के हैं तमस अविद्या प्रधान महत्त्व, अहंकार और पांच तन्मात्राएं इन आठ अनात्म प्रकृतियों में आत्म भ्रांतिरूप संज्ञक तम आठ विषय वाला होने से आठ प्रकार का है मोह अस्मिता गौड़ फल रूप अलिमा, महिमा आदि आठ ऐश्वर्यों में जो परम पुरुषार्थ भ्रांति रूप ज्ञान है वह अस्मिता संज्ञक मोह कहलाता है यह भी अलिमा आदि आठ भेद से आठ प्रकार का है महामोह राग शब्द स्पर्श रूप रस गंध संज्ञक लौकिक और दिव्य विषयों में जो अनुराग है वह राग संज्ञक महामोह कहा जाता है वह भी दस विषय वाला होने से दस प्रकार का है ताश्र द्वेश उपर्युक्त आठ ऐश्वर्यों और दस विषयों के भोगार्थ प्रवृत्त होने पर किसी प्रतिबंधक से इन विषयों के भोग लाभ में विघ्न पड़ने से जो प्रतिबंधक विषयक द्वेष होता है वह तामिस्र कहलाता है वह तामिस्र आठ ऐश्वर्यों और दिव्य आदिव्य दिव्य अदिव्य दस विषयों के प्रतिबंधक होने से अठारह प्रकार का है अंध तामिस्र अभिनवेश आठ प्रकार के ऐश्वर्य और दस प्रकार के विषय भोगों के उपस्थित होने पर भी जो चित्त में भय रहता है कि यह सब प्रलय काल में नष्ट हो जाएंगे यह अभिनिवेश अंधता मिश्र कहलाता है अभिनिवेश रूप अंधता मिश्र भी उपर्युक्त अट्ठारह के नाश का भय रूप होने से अठारह प्रकार का है ये सब अज्ञान मूलक और दुखजनक होने से अज्ञान अविद्या विपर्य ज्ञान मिथ्या ज्ञान भ्रांति ज्ञान और क्लेश आदि नामों से कहे जाते हैं